मेरे लागी चोट शब्द की गहरी मेरी लागी चोट शब्द की गहरी मेरी लागी चोट शब्द की गहरी पांच तत्व तीनों गुण बिसरे पांच तत्व तीनों गुण बिसरे काया शून्य भई बहरी काया शून्य भई बहरी हर दम जाप सुहंगम सेवा हर दम जाप गम सेवा ध्यान लगाया अठ पहरी ध्यान लगाय अठ पहरी मेरी लागी चोट शब्द की गहरी और कोई तेरा मरमन जाने और कोई तेरा मर मन जा सतगुरु से ती कहरी गगन गुफा में छोटे फुहारे गगन गुफा में छूटे फुहारे सतगुर बूठे लहरी गुरु बूठे लहरी मैं तो तेरे तन का पाजी मैं तो तेरे तन का पाजी और चाकर सब सहरी और चाकर सब सहरी दास गरीब बैगमपुर डेरा दास गरीब बैगमपुर डेरा सूरती निरति दो महरी सूरति निरति दो महरी मेरी लाग चोट शब्द की गहरी मेरी लागी चोट शब्द की गरी बढ़िया बात है शब्द की चोट ज्ञानी मारत ज्ञान से व्याधा मारती सतगुरु मारत सत्य से सालत सकल शरीर ये सब मार है सदगुरु शब्द से ही मारते तो इसलिए कर मेरी लाग चोट शब्द की गहरी उस शब्द की चोट लगी मुझे काफी चोट लग गई करीब कहते हैं कि उस शब्द सदगुरु के शब्द का चोट जो है काफी गहराई तक छू गया और इतना गहरा चोट हुआ कि पांच तत्व तीनों गुण बिसरे ये पाँचों तत्व भी छूट गया और तीनों गुण भी छूट गया पाँच तत्व क्षितिजल पाओ गगन समीर तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों तत्व और पाँचों तत्व छूट गए काया शून्य भाई बहरी इतनी नहीं काया भी बिल्कुल ये शरीर शून्य हो गई बहरी हो गई जैसे कुछ नहीं सुनता ऐसा हो गया और ऐसा ही होना चाहिए तभी कुछ होगा क्योंकि कहा गया है कि जब विधेय हो जाएंगे तो विधेय होते ही ये पांचों तत्व तीनों गुण तो छूट नहीं छुटने, छुटने जब विधेय होंगे तो पांचों तत्व तीनों गुण छुट जाएंगे और ये काया भी शून्य हो जाएगी शून्य हो जाएगी तब शून्यता में ही हमें जो असल है जो शब्द है उसका बोध होगा हमारा जो निज स्वरूप है उसका बोध होगा इसलिए इन्होंने कहा कि पांच तो तीनों गुण विषरी काया शून्य भई बहरी कि शरीर भी शून्य हो गई बहरी हो गई तीनों गुण मिट गए पांचों तत्व छूट गए बिसर गए सब छूट गए अर्थात चले चले सब कोई कहे बिरला पहुंचे जाए जियत जी जो मर मिटे वो उस तत्व को तो पाए ये बात कहा गया तो जियत जी मर मिटेगा अर्थात शरीर रहेगा शरीर का भान नहीं होगा है न सब कुछ रहेगा लेकिन उसका भान नहीं होगा हम केवल केवल एक ही चीज रहेंगे आगे उस लाइन को काया सुनोग तो क्या हुआ हरदम जाप सुहंगम सेवा अब हरदम वही जाप शुरू हो जाता है सोहम सोह सो सोहम सोहम सो सो सो की धुन लग जाती है जो भोर बुफासी में निकलता है तो उस समय जब ये मिट जाएगा तो सुनने में निस्वरूप का बोध आगे बढ़ने पर सोहम का बोध होगा तो हरदम जाप सुहंगम सेवा ध्यान लगा आठ पहर ही तो जो इस स्थान पर चला जाएगा तो आठों ध्यान लगा है और जपा जाप होता है अब उस रस का पान कर लिया उस दिव्य प्रकाश का अनुभव कर लिया तो आंख खुली फिर भी अजपा जाप चल रहा है आंख बंद करके अब जाप नहीं होता खोल कर जाप होता है कबीर साहब ने कहा आँख न मुँह दू काल नूदू काया कष्ट धारू खुले नयन में हंस देखू रूप निहारू तो इसीलिए कहा ना कि जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो आँख खुली है लेकिन दर्शन हो रहा है अजपा जाप चल रहा है ऐसा इसलिए इन्होंने कहा कि हरदम जाप संगम से ध्यान लगा आठ पर पहरी आठों पहर, चार पर का दिन और चार पर की रात बोल जगह उसमें कहे ना कि सूतू तो क्या है साष्टांग दंडवत कहीं तो सुत गई तो ध्याने न चल रहा है, है? साष्टांग दंडवत कहीं सूत गिर तो ध्यान में सवेरे उठे तो फिर ध्यान मतलब कोई ये कपल भी उससे छुटकारा नहीं होना चाहिए ध्यान भंग नहीं होना चाहिए आँख खुली हो ध्यान भी चल रहा ये चीज़ें शुरू के लिए आंख बंद करके ध्यान किया जाता है जरूरी है इसलिए कि आंख जब देखेगी तो मन भागेगा क्योंकि तो अभी सेंट्रलाइज नहीं है और मन को सेंट्रलाइजेश सेंट्रलाइज करने के लिए सेंट्रलाइजेशन लाने के लिए ही तो आंख बंद कर लिया जाता है कि ध्यान थोड़ा लगे तो उन्हें पर भाग ही जाता है इतना बदमाश है, है ना कि वो उसको ध्यान लगाओगे तो चला जाएगा बाजार में चला जाएगा खेत में चला जाएगा कल्याण में सब्जी खरीदेगा जूता खरीदेगा इसीलिए आज अब खुला रहेगा तो और ख़रीदना शुरू कर देगा है ना <laughs> इसीलिए पहले वो किया जाता है लेकिन जब सेंट्रलाइज हो गया जब शांत हो जाता है सेंट्रलाइज हो तो जहाँ लगाए हैं वही लग इसलिए आवा खुली है तो भी जाप चल रहा है आज जब चल रहा है ये चीजें होती शुरुआत के लिए तो जरूरी है तो और न कोई और कोई तेरा मरम न जाने सदगुरु सेती कह रही और कोई तो ऐसे महापुरुषों की गति नहीं जान पाता है लेकिन सदगुरु सेती कह रही सदगुरु से तो कोई चीज़ तो छिपा नहीं रहता ऐसा है? सेती कह सतगुरु की ही कृपा से ऐसा सब कुछ होता है और कोई मरम नहीं जान पाता गगन गुफा में छुटे फुहारे आ सतगुरु बूठे ले रही कथो गगन गुफा में छुटे बुहारे अब गगन गुफा में से वो आनंद की बूंदी आनंद की बरसात होती रहती आठों घंटे चौबीसों घंटे बरसात होती रहती आठों पर चौबीस तो घंटे अब वो गगन गुफा में छुटे फुहारे सदगुरु भी उठे लहरी और सदगुरु सदगुरु की कृपा से प्राप्त कर अब हम उसमें सरोवर होते हैं उनकी बूदों का आनंद लुटते हैं न आनंद लहरी आनंद लूटते हैं अर्थात उसी रस में जो है आनंद में डूबे रहते हैं मैं तो तेरे तनखा पाजी और चाकर सब शहरी मैं तो तेरे तनखा पाजी अब सदगुरु के प्रति निवेदन करते हुए कहते हैं मैं तो आपकी तनखा पाजी मैंने आपकी आराधना करता हूँ आप और चाकर सब शहरी और जो भी चाकर तो सहरी सहरी है तो शहरी बन गए हैं वो शहरी बन गए हैं वहाँ के निवासी बन गए मैं तो आपकी तनखा पाजी पजरे दास कबीर अगमपुर डेरा सूरत निरत दो मरी हम कभी गरीब जी कहते हैं गरीब जी कि अब डेरा पड़ गया आगमपुर में शरीर यहाँ है डेरा आगमपुर में जहाँ जाया नहीं जाता सात सौ में उस आगमपुर में डेरा पड़ गया सूरत निरत दो मारी तो इसमें सेवकाएँ हैं सूरत और निरति यही के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं सूरति निरति के माध्यम से ही पहुँच सकते सूरति मतलब सुंदर से प्रेम सदगुरु से प्रेम और निरति मतलब इस संसार के विषय वासनाओं से, से अलग होना यही निरति है जो काम क्रोध मत्सर हैं इनसे अलग होना निरति और ईश्वर से सदगुरु और परमात्मा की तरफ चलना सूरत होता है जब जब इधर जाएंगे ते तो इधर से कम होते जाएंगे क्योंकि माइनस में बहुत कुछ हो गया है अब तो अभी माइनस से थोड़ा अलग होते होते होते तब होगा तब जिस दिन शून्य हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगी अर्थात वहाँ से तो अध्यात्म शुरू होता है अभी सब अध्यात्म थोड़ा ही होता है ध्यान थोड़ा ही होता है ये तो पहले जो बिगड़ गए हैं अब उससे सुधरना है है ना? अब सुधरते सुधरते समय लगेगा और सुधर जाएंगे तब अपने घर में हो जाएंगे सुधर हो जाएंगे तो अपने घर में हो जाएंगे अभी तक बिगड़ के हम बदमाश हो गए थे है नवारा गर्दी कर रहे थे यानी काम को लोम में फंसे हुए थे ये आवारा गर्दी है ना? अब इसके बाद उससे अलग होकर हम सुधरेंगे तो अपने घर में हो जाएंगे अब कुछ और हो जाएगा सब न आगे का काम शुरू होगा यही बात ठीक सूरत निरज दो महारी ठीक